दोनों हाथ दिनों पर आ रहे थे लंबी वो उजाए थे कमल के समान नेत्र थे मुस्कुराते हुए विशाल उनका बक्षस चलता उधर उनकी तीन रेखाओं से युक्त था त्रिवली युक्त उधर नाभी, तन तो के शिर के दाल चिकदे थे और वरीक थे और उनका जो कंठ था वो शंख के समान रेखांकित कंख था। पीतांबर धारण करके काले मृग का चर्म ओड़े हुए हाथ तो में कुशाले करके सभा में उठकर के खड़े हुए पृथ्वी महाराज सारी सभा की ओर देखते हुए और फिर पृथ्वी महाराज बोले हे सभ्या हे सभा जहां महापुरुषों की सभा हो रही हो वहां अपने निश्चय वो अपने सिद्धांत को अभिव्यक्त कर देना चाहिए यदि उसमें कोई कमी होगी तो वहां पूरी हो जाए हमने जो अपना सिद्धांत समझ रखा है जो बात मन में समझ रखी है निश्चय कर रखी है उसको महापुरुषों की सभा में उसको प्रकट कर देना चाहिए यदि वो सिद्धांत में कोई न्यूनता होगी तो महापुरुष को पूरा कर दे आम प्रजा दंड करा यह राजा युद्ध आप लोगों ने दंड देने के लिए हमें यहां राजा बनाया है या प्रजा धर्मे अशिक्षण करम गृहना सा प्रजानाम पापम बनते पृथ्वी महाराज कहते हैं जो प्रजा के लिए धर्म की शिक्षा का प्रबंध न करते और केवल प्रजा से कर वसूल करता रहता है वो राजा तो प्रजा के पाप को भोगता है धर्मी अशिक्षयन असिक्ष, कर्म प्रेरणा की सा प्रजा नाम हापन होंगे राजा को चाहिए कि वो लोगों को ईश्वर और धर्म का ज्ञान प्रजा के लिए ईश्वर और धर्म का ज्ञान प्राप्त कराए ऐसी शिक्षा विद्यालयों में कॉलेजों में ऐसी शिक्षा हो जो बच्चे धर्म का रहस्य जाने ईश्वर की तो समझें परमात्मा का क्या स्वरूप है धर्म का क्या स्वरूप है राजा को यह प्रबंध करना चाहिए एक बार एक महात्मा सुना रहे थे किसी पुराण की कथा एक राजा पहले आखेट का बड़ा शौक था शिकार खेलने जाया करते थे जंगल में चला गया प्याग्रह थे सिंहों के पीछे भागा दौड़ा उसे भूख लगी प्यास लगी वहां इधर उधर पानी नहीं देखा तो वहां एक आश्रम दिखाई पड़ा एक ऋषि के आश्रम में बस गया बड़ा हरा हरा आश्रम था फल उसमें लगे हुए थे ऋषि को जाकर के तो उसने प्रणाम किया मुंह उसका सुख रहा था भूख लगी हुई थी और हाथ जोड़कर के कहा महाराज में बहुत प्यास आई हूं और हमको भूख भी लगी है प्यास भी लगी महात्मा ने कहा जब बैठा अपने छात्र के लिए उन्होंने संकेत किया तो वो विद्यार्थी जो, जो एक इतना बड़ा अनार तोड़ करके लाया अनार तोड़ तोड़कर लाया उसने उसका रस निकाल करके एक गिलास राजा को दिया और उसने वो अनार का रस पिया, और तो उसको शांति मिली और उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई उन्होंने एक और एक गिलास और अच्छा आधी प्यास उसकी बुझ गई एक गिलास पीने की और इच्छा हुई तो उसने एक और एक और यहां क्या करने बोले फिर उन्होंने संकेत किया फिर वही छात्र उसी वृक्ष का फल तोड़ कर के लाया और उसमें से रक्त रस निकाला तो आधा गिलास निकला अब राजा कहने लगा महाराज फल तो उतना ही बड़ा है एक क्या बात है आपके आधार से ये कैसे निकला महात्मा बोले तू अपने आप ही सोच ले जैसे अपने मन में कोई तेरा संकल्प उल्टा पुलटा तो नहीं हुआ वो कहने लगा हां मैं ये सोच रहा था क्या इन इतना बड़ा बगीचा है यहां इतने फल होते हैं इन पर कर कुछ नहीं लगा रखा है तो महात्मा बोले तू यहां से भाग लिया नहीं हमारा सारा बगीचा सूख जाए तू यहां भी कर लगाने की सोचना और तो प्रजा को धर्म की शिक्षा न देकर के जो कर्म शुरू करता रहता है तो प्रजा का पाप बोलता है। प्रथम महाराज कहते हैं यू एम निष्कपटासन तो प्रजा के लोगों से कहते हैं अरे आप लोग निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करो भगवान का भगवान का भजन करो जो अहो इमे मामका निरंतर भूतले हरिम भजंती जो आप लोग भगवान की भक्ति करेंगे भगवान का भजन करेंगे तो मानो मेरे ऊपर आप अनुग्रह करें अगर ऐसे भाषण यहां कोई प्रधानमंत्री और देने लग जाए तो कितना बदल जा दूंगे अहो इमे मामका निरंतरम भूतले हरिम यजंती थे ममानुग्रह ममान कुरंती ब्राह्मण भक्ति का पुरानों ने विधान किया विधु जी कहते हैं मैत्रे विधि जी इस तरह महाराज पृथ्वी जी वहां बोल रहे थे उसी समय जो संजित महर्षि वहां सनक सनकन सनातन सनत कुमार आकाश मार्ग से चारों ऋषि अग्नि के समान जिनके तेज राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और स्वर्ण के सिंहासन पर उन चारा महर्षियों को बैठाया फिर पृथ्वी महाराज बोले महाराज मैंने ऐसा फ़ोन पीड़ किया है जिससे आज आपके दर्शन हुए जिनके ऊपर ब्राह्मण पसंद होते हैं उनको तो भगवान विष्णु और शिव उनके ऊपर प्रसन्न मान जाए जिनके घर में आप जैसे महापुरुषों का पूजन होता है हमने जो अपना सिद्धांत समझ रखा है जो बात मन में समझ रखी है निश्चय कर रखी है तो उसको महापुरुषों की सभा में उसको प्रकट कर देना चाहिए यदि वो सिद्धांत तो में कोई न्यूनता होगी तो महापुरुष को खुद पूरा करते हैं। आम प्रजा नाम दंड था यह राजा युद्ध आप लोगों ने दंड देने के लिए हमें यहां राजा बनाया या प्रजा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 एक बार एक महात्मा सुना रहे थे किसी पुराण की कथा एक राजा पहले आखेख का बड़ा सौका शिकार खेलने जाया करते थे जंगल में चला गया यात्रा के सिंहों के पीछे भागा दौड़ा उसे बूट लगी क्या आशा वहां इधर उधर पानी नहीं देखा वहां एक आश्रम दिखाई पड़ा एक ऋषि के आश्रम में घुस गए बड़ा हरा भरा सब था, था, था, था, था। फल उसमें लगे हुए थे ऋषि को जाकर के उसने प्रणाम किया मुँह उसका सुख रहा था भूख लगी हुई थी और हाथ जोड़कर यह कहा महाराज में बहुत प्यासा आई और हमको तो भूख भी लगी है प्यास भी लगी है महात्मा ने कहा था अपने छात्र के लिए उन्होंने संकेत किया तो वो विद्यार्थी जो, जो एक इतना बड़ा अनार तोड़ करके लाया अनार तोड़ के लाया उसने उसका रस निकाल करके एक गिलास राजा को दिया और उसने तो अनार का रस दिया और तो उसको शांति मिली और उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई उन्होंने एक और एक गिलास <laughs> आधी प्यास उसकी बुझ गई एक गिलास पीने की और इच्छा हुई तो उसने एक और, और एक और यानी यहां जाकर मिले फिर तो उन्होंने संकेत किया फिर वही छात्र उसी वृक्ष का फल तोड़ कर के लाया और उसमें से रस रस निकाला तो आधा गिलास निकला और राजा कहने लगा महाराज फल तो उतना ही बड़ा है एक क्या आवास है और आधा रस है कैसे निकला महात्मा बोले तू अपने आप ही सोच ले, लेने अपने मन में कोई तेरा संकल्प उल्टा पुलटा तो नहीं हुआ वो कहने लगा हाँ मैं ये सोच रहा था क्या इन इतना बड़ा बगीचा है या इतने फल होते हैं इनका कर कुछ नहीं लगा रखा महात्मा बोले तू यहां से भाग गया, ये हमारा सारा बगीचा सूख गया, तू यहां भी कर लगा नहीं तो प्रजा को धर्म की शिक्षा न देकर के जो कर्म शुरू करता रहता है तो प्रजा का पाप होता पृथ्वी महाराज कहते हैं यूएम निष्कपटासन को प्रजा के लोगों से कहते हैं अरे आप लोग निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करो भगवान का भगवान का भजन करो जो अहो इन्हें मामका निरंतर भूतले हरिम भजंती जो आप लोग भगवान की भक्ति करेंगे भगवान का भजन करेंगे तो मानो मेरे ऊपर आप अनुग्रह करेंगे अगर ऐसी भाषा में यहां कोई प्रधानमंत्री और देने लग जाए तो कितना बदल जाएगी देंगे अहो इन मामका निरंतरम भूतले हरिम भजंती ममा, ममानुग्रह करोगे ब्राह्मण भक्ति का पर में विधान किया विधान कहते हैं मैत्री विद्युत जी इस तरह महाराज को जी वहां बोल रहे थे उसी समय वो तो सनकार महर्षि वहां आधारित सनक सनंदन सनातन सनक कुमार आकाश मार्ग थे चारों ऋषि अग्नि के समान जिनके थे राजा ने उसका उनका स्वागत किया सुवर्ण के सिंहासन पर उन चारा को बैठाया तिरफी तो महाराज बोले महाराज मैंने ऐसा कौन पोर्ट किया है जिससे आज आपके दर्शन हुए जिनके ऊपर रामा प्रसन्न होते हैं उनको तो भगवान विष्णु और शिव उनके ऊपर प्रसन्न माने जाते जिनके घर में आप जैसे महापुरुषों का पूजन होता है तो वो कृष्ण अधन अधन होने निर्धन होने पर भी धनी माने जाते हैं महाराज संसार में घर गृहस्थ में रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण का कल्याणकारी कुछ आप साधन तो बताइए सनक कुमार होगा क्यों सनक कुमार बोले राजन कया साधु कृष्णम तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है हरे गुणांशले भगवत तो या प्रीति सा मनोबल हुए भगवान के गुण श्रवण करने में भगवान की महिमा श्रवण करने में ये तुम्हारी प्रीति है और ये आपके मन के नय को दूर कर दे। महर्षि कहते हैं कि राजन देखो यदा ब्रह्मणी प्रीतो तो होती तो मान जब ये ब्रह्माभ्यास जीव करने लगता है तो इसकी जो पंचभूत प्रधान जो जीव की उपाधि है उसका तो नाश हो गया जब हृदय उपाधि न रहा आत्मनव अंतर भर कि मत निपक्ष वह बाहर घूमकर वह कुछ नहीं देखता जीव दृश्य दृष्टारंभ जागृत स्वप्नकर्षित तो सुसुप्त ये दो जो विभाग हमको दिखाई दे रहे हैं एक दृष्टा एक दृश्य तो ये कब दिखते हैं बोलो जागृत में और सपने में और सुसुप्ति में कहां चले जाते हैं बताइए क्यों पूछते उसके पास नहीं है जब हम दर्पण के सामने होते हैं तो हम अपने दो रूप दिखाई देने लगते हैं और जब दर्पण तो हटा दो तो फिर हम अकेले रह जाते हैं ऐसे जीव के पास जब अंतर्पण होता है तो उस समय पर वो इसके उसको दुदृश्य और दृष्टा ये दो दिखाई देते हैं और जब अंतर्पण नहीं रहता तो केवल अपना ही केवल स्वरूप रह जाता है यथार्थ हो जलधर पाध भेदे आत्म द्वे रूपे पश्यती है जलाद्य हाथ होना मनुष्य जो है मन मन तुरुआ मन इंद्रिय दिषयाशक्ति में प्राप्त है बुद्धे विचार समर्थ इंद्रियां जब विषयों में जाती हैं और मन भी उनका आंदोलन कर देता है तो फिर बिचारी बुद्धि क्या करेगी इंद्रियां जन मनों को की होते हमारे नाम जो हम इंद्रिया पिछड़ों में गई और मन भी उनके पीछे गया। और जब तो इंद्रिया और मन दोनों मिल गए ना तो उनकी शक्ति बढ़ गई तो फिर बुद्धि के विचार सामर्थ्य उसको व्यपान कर लेते बुद्धि को भी अपने साथ लेते आपके बिना वो पूंजी नहीं होती तम संपादाय तुम यून प्राप्त वो बस हमको पूर्ण करने के लिए आपका दर्शन मिला है अब आप ये बताइए आपने जो हमको ज्ञान दिया है उपदेश दिया है उसके लिए हम आपको क्या दक्षिणा यदि भी जो कुछ है वो उस आतंकता है ये राज्यम सेना पोष ये सब ये सब आपके चरणों में हम निवेदन करते हैं दीर्घ शास्त्रों को जानने वाला जो ब्राह्मण है वो सेनापत्यम राज्य गण नेत्राधी ने थे ब्राह्मण स्वयं अपना ही खाता है और उसकी कृपा से दूसरे लोग उसके अलग तह से जीवित रहते केवल मन्नम अन्न हिंदु थे न गाणेश मैत्रे कहते इस प्रकार महाराजा पृथु ने शनकाद महर्षियों स्थगन किया स्वागत किया वो शनकाद महर्षि आकाश मार्ग से उस पृथ्वी महाराज की प्रशंसा करते हुए चले गए बोलिए श्रीकृष्ट पूर्व और महाराजा प्रथु अग्निरे वो दुर्घक्स अग्नि के समान तेजस्वी तो। थे पृथ्वी के समान क्षमाशीन थे वायु के समान उनकी सर्वप्र गति थी सौंदर्य में काम के समान थे परात्मश सिंह के समान थे पर्वत में ब्रह्मा जी के समान थे ब्रह्मवाद में बृहस्पति के समान थे और गो गुरु विक्रादिशु आत्मनिव्या बस यही जो तो केवल अनोखे थे गौसेवा में गुरु जी की सेवा में ब्राह्मणों की सेवा में उनकी बराबर का कुल नहीं तीनों रूप में उनका यश ऐसे व्याप्त हो गया जैसे भगवान श्री राम का सतान कर्ण रंगेशु राम एवं कृष्ठ का पुत्रों के लिए राज देकर के और अपनी पत्नी को साथ में देकर के और वो जो है बांध बंद करके बंद में चले गए ऐसा नहीं करते कि वो वहां भी जंगल में कोई बढ़िया मकान बना ले सारी व्यवस्था कर ले किसी भी दल को साफ को सी चल अगर जहां का तो सारी व्यवस्था वहां कर सकता है और ऐसा नहीं तीन कालम वहां जाकर के बन बन में दुखे उम तो पाते थे सूखे कबके उठा ले थे पानी पीकर के रह जाते वायु रक्षण करते मकाल में पंचाग्नि तकते थे वर्षा में जल बाहर बैठ गए सारी वर्षा के सकते वर्षास्क्य सह। शीतकाले ठंडी जब आती तो जल में बैठ करके तपस्या करते थे आपन समा हमेश जब उन्होंने देखा कि हमारे शरीर के से कानपून तो अपनी कोढ़ी से खुला के द्वार तो पर रोक मूला जाते हैं बाल के ऊपर नारी मिला रहे हृदय पंथ आदि में लेकर के क्रम से ब्रह्म जीवन में ले जाकर के और सिद्धि आदमी निष्प्रह होकर के अनेक सिद्धियां उनके सामने हैं उन सबको सबकीा करती और तरीके को पृथ्वी में और क्षित और तेजस तेजी की प्रतिभा इंद्रियों के क्षेत्र उनको आकाश जल समझा ऐसे लीन करके कारण को कार्य में ली कार्य को कारण में लीन करते हुए चतुर जले जलम तेजसी तेजो वायु वायु माता ऐसे परंपरा से कार्य को कारण में लीन करके ब्रह्म स्थित संघ प्रचुर प्रचुर देवं अपने आत्मस्वरूप में स्थित स्तु करके सभी को त्याग करें अर अर्ची नाम के लिए श्रीकृष्ण और पर्ची नाम की उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि हमारे पतिदेव तो चंद्र से तो पत्नी के शरीर को मूर्ति की प्राप्त देख करके दे। विलुप्त विलुप्त पर्वत सिखे थोड़ा विराप किया और पर्वत के सुधर पर चिता बनाया और उसमें उस स्नान करके अपनी पति के चरणों का ध्यान करके और अगली चिता में लगा करके उसकी परिक्रमा करके और उन्होंने भी उस चिता में प्रवेश किया सहसों देवताओं की पत्नियां उसके भी कर रही थी उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही थी और आपस में ये कह रही थी और इम बधुर धन्य ये देवी ये वे महाराणी धन्य जो ना सब प्रकार से अपनी पति जीवन सेवा की और अंत में उनके साथ सखी तीन किंत या असमान अतीत्य प्रत्याशा ऋर्गन बनी ये हम लोगों के हम लोगों के लोकों का प्रतिक्रमण करके पति के साथ ये ऊर्ग जा रहे हैं ये मनुष्य भी के जो मोक्ष का साधन है और फिर भी जो विषयों में आसक्त रहता है उसको ये मोक्ष साधन मनुष्य देव प्राप्त विशेष सज्जित तम धित्त इस तरह सफलताओं की छियां कर रही थी और अर्थी जो है इस प्रकार प्रतलोकम कथा पृथ्वी महाराज को भगवत रूप को प्राप्त हो गए और उनकी स्त्री जो है पति को बनी इस तरह श्री महाराज ने पृथ्वी का संक्षेप सूचरित आपको सुनाया मुझे श्री कृष्ण नगर पृथ्वी के पुत्र से विदिकाश और उनके थे हरिथाम और हरिधाम के पुत्र थे प्राचीन वक्ति और उन प्राचीन वर्ग के प्रजेता नाम के दस पत्र प्राचीन गति जो थे वो कर्म में उनकी बढ़िया शक्ति थी यज्ञ बहुत करते और यज्ञ में पशुओं मारे जाते थे तो नारद जी तो ने आकर के एक कहा राजन ये कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जिन पशुओं को तुमने मारा है ना ये सब तुमसे बदला लेने के लिए खड़े खेतमयी मृत सकी लोहमई ऊटीआम परलो के छिन्हन जिन पशुओं को जब तुमने मारा है इन तो लोहे के तीमों से तुम्हें छूदेंगे जब तुम परलोक लोह जाओ तब तक, तक इनमें फसे रहोगे इस कर्मकांड में वो नारद जी ने कहा गए तो इस विषय में हम तुमको तुम एक कथा सुना रहे नारद जी ने एक कथा बना करके सुनाई कथा कल्पित करके कुछ तो इतिहास वैसे होते हैं कुछ कल्पित करके कहे जाते हैं नारद ने एक इतिहास की कल्पना करके कही एक पुरजन नाम का राजा था तो वो एक समय पृथ्वी पर घूमता हुआ हिमालय के दक्षिण भाग में है वो तो नव द्वार का एक उसने नगर देखा और उस नगर को उसने कहा रीटर नगर बहुत सुंदर उसमें एक स्त्री को देखा उसने और जिस स्त्री के प्यार है नौकर उसके साथ हैं सकते हैं स्त्रियों में एक ही कक्षक लायक ही दस वृत्ति जहाँ आया और दस जो नौकर थे ना ज्यादा नौकर थे और वो जो है एक एक नौकर के सैकड़ों सैकड़ों स्त्रियां थी पांच सिर का पंचशीर्षा है न रक्षक पांच सिर का सर्क उसकी रक्षा करता है उस सोलह वर्ष की थी विवाह करना चाहती थी चरंजन नाम का जो राजा था उस नगरी में उस स्त्री को देख करके कहने लगा हे कमल पर पार्थिव क्यों तपस्या देवी तुम तिर की बुख्ती थी यहां क्यों रह ये तुम्हारे साथी जो हैं ये कौन है ये ज्यादा जो है एकादश महासेविका के और ये स्त्रियां कौन तो तुम पार्वती हो या लक्ष्मी हो या सरस्वती हो तो अपने आप बोला नहीं इनमें से तो तुम कोई हो नहीं क्यों ये तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे देवियों के चरण पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते बताओ तुम कौन हो? उसने कहा राजन मैं अपने गुप्त को नहीं जानती अपने पिता को भी नहीं जानती मैं किसकी गुतरी नहीं मेरा क्या गोप्त है जिसने इस नगरी को बनाया है मैं उसको भी नहीं जानती पर आप मेरे भाग्य से आपका दर्शन किया है आप मेरे साथ इस नगरी में निराश किया मैं आपकी सेवा करूंगा इस तरह से दोनों में आपस में नहीं करते स्वीकार करिए और पुरंजन जो है उस पुरंजिनी के साथ उस स्त्री के साथ नौ जिसमें करवा दे उस नगर में रहने लगा तो एक ब्रजवासी कथा कहता है जब अच्छा तो तो ये कथा मथुरा के रूप से उन्होंने कहा ऐसे ही एक स्त्री थी एक राजा की लड़की थी उन्होंने उसने अपने पिता माता से कह दिया कि मैं तो स्वयं वर्त अपना निश्चय करूंगी आप मेरे लिए वर्क की तलाश आप लोग न करें मैं तो स्वयं वर्ण करूंगी वर्क राजा ने कहा ठीक है हम लोगों में सही चाहिए छत्रियों के यहां का स्वयं वर्ण होता ही तो कहते हैं वो लड़की जो है वो जो राजकुमार उसके पास आता है एक कुर्सी उसको डाल देती है कपड़े डाल लेती और फिर उससे कहती अच्छा बीस तक बिलती गई तो उसको गिनती मिल जाती तो गिनती नहीं लेता पर क्या चाहिए ऐसे कितने राजकुमारों का उसने तिरस्कार किसी का कारण ही न कर तिरस्कार किया राजकुमारों का एक राजकुमार जो है किसी संघ के पास जाता था उसने कहा महाराज रहा उस राजकन्या में बड़े बड़े राजकुमारों का छत्रियों का उसने अपमान किया है और लोग जाते हैं, तो तो क्या हैं। वो क्या बात है वो तो बीस तक गिनती को लगाती है और फट देती है चल नहीं तो महात्मा ने उसको रहस्य बता और वो पूजा